भू धातु का भाव लकार में लट लकार में क्या नू अते और लिट में बोवे इतने तो हुआ था आगे सूत्र लगेगा शिशु भावकर्मण रूपादेश जनग्रह दिशा व वा इट च तदंताना उपदेशयुस्त हनानादीना चीणीवांग कार्यवा सको गम्यम सदीनाडागमश्च श्य सिच स्युठ ताशीषो श्य सिच स्युठ तासी कितने हैं ताषो भावकर्मणो भावकर्म वाचक प्रत्यय पर होतो भाव कर्म में भाववाचक कर्मवाचक में ये सत्र लगे परे हो सिच हो स्युट हो तास हो ये सत्र आर्ध धातु के इस अधिकार में है तो श्य सिच तास ये कभी सार्वधातुक होते शिव कभी सार्वधातुक तो होता है किस लकार में स्विच तो स्यूट कभी सार्वधातु होता है हाँ श्यूट जो विधि लिंग विधि का आगम होता है तो सार्वधातुक होता है तासी ही अर्ध तो अर्धातु अधिकार जो आया श्यूट का विशेषण से तास में तो अर्ध है ही संभवे संभव व्यभिचारे चर्थवद विशेषणम्। विशेषण तो अभी सार्थक होता है यदि संभव हो और व्यभिचार हो नचोसने न सीते न न उष्ण वन्नी को आप विशेष वन्नी का विशेषण शीत होगा या उष्ण होगा बताओ शीतो वन्नी उष्ण वन्नी कौन से ठीक है उष्ण वन्हीं नहीं वहनी तो उष्ण है ही उसमें उष्ण विशेषण है का भी ठंडी नहीं उष्ण तो ही व्यभिचार हो तो उष्ण विशेषण पुष्पम रक्तम पुष्पम पुष्प नीला वर्ण शुक्ल वर्ण है क्या तो रक्त वर्ण उसका विशेषण होगा वन्नी का विशेषण शीत तभी होगा यदि संभव हो तो उष्ण विशेषण तभी होगा यदि व्यभिचार हो तो कोई वन्नी है उष्णा नहीं है ऐसा है वन्य कोई है जो उष्ण नहीं है है क्या और जितने वन्नी सब शीत है कोई सीत है संभव नहीं सीत और व्यभिचार नहीं उनसे से शीत उसने विशेषण सार्थक नहीं होता न सीते नोष्ण न वन्नी क्वापि विशेष्य अभ्याम स्याद सदर्थवत विशेषणम संभव हो और व्यभिचार हो तो विशेषण सार्थक होता है यहाँ स्यूट का विशेषण सार्थक है आर्ध धातु को क्योंकि सीट आर्ध धातु को संभव है कभी आर्ध धातु को नहीं ऐसा होता है इसलिए सीट का विशेषण श्य सिच ताश में कोई आर्ध धातु का है सभी है कभी आर्धातु को नहीं हो तो व्यभिचार नहीं व्यभिचार नहीं होने से विशेषण सार्थक नहीं इसलिए आर्ध धातु के अधिकार में ये सूत्र है विशेषण किसका होगा केवल स्यूट का अन्य का नहीं अन्य तरह तो ही सर आज तो यही कर्म परम हो तो उपदेश झन ग्रह दृशाम उपदेश में जो अच्छ उपदेश में जो अच तदंत अजंत उपदेश काल में अजंत होना चाहिए बाद में कुछ हुआ अलग बात है उपदेश काल में अजंत हो तो उपदेश हो तदंता नाम और उसके आगे हन ग्रह दृश्य हन धातु ग्रह धातु दृश्य धातु तीन में अजंत कौन को है कोई नहीं ये हलंत में तीनों के लेना। ना और हलंत में कोई धातु नहीं तीन की बोला। बोल ग्रह दृश्य तीन धातु हलंत में और उपदेश में जो अजंत हो इन धातु में ये सूत्र लगेगा क्या करेगा चिणीबद्ध इट चिशान बा चिणीबद्ध इट चिणीबद्ध और इट दोनों कार्य है ये करेगा सूत्र किंतु करेगा विकल्प नहीं चिणवत्त है तो ईट होगा चीर्णबद्ध नहीं तो ईट भी नहीं होगा संयोग शिष्टान सहैव प्रवृत्ति सहैव निवृत्ति सहा एक साथ प्रवृत्ति एक साथ निवृत्ति एक साथ उच्चारण विधान किया गया चिन्हवद्ध और ईट तो चिन्हबद्ध हो तो ईट होगा चिन्हबद्ध प्रवृत्ति हो ईट ही चिन्हबद्ध नहीं तो इट भी नहीं ये सूत्रों से जो इट आर्ध धात्व का सीट बढ़ा दी वो इट अलग ही ये सूत्र से जीट है जिस पक्ष में चिन्हबद्ध होगा इस पक्ष में इट होगा चिन्हबद्ध नित्य हो करेगा ये सूत्र वाह विकल्प से जिस पक्ष में चिन्हबद्ध नहीं होगा उस पक्ष में इट भी नहीं होगा देखो उसका दे। उपदे से यू तदंताना उपदे से अच दजंताना और हनादिम चनादिनाम हना आदि शब्द से क्या कितने लेना ग्रहद चिनब मे य त्र तस्वे सूत्र से होता है वत्ती प्रतय तथित आता है त्रव तस्व इव इति चिनबंथ चीनी का सप्तमी चीनी चीनी इव चिन सप्तमी इव मथुरायाव मथुरावथ इव इति चिनब्त चिनी सप्तमें तो चिन्ह पर रहते जो कार्य होता, हो का चीन होता है वो कार्य हो जाएगा चिणीवत का तो चीनी इवो चिनी सप्तम में तो चीनी का सप्तम चिनी चिन्ह पर रहते जो अंग कार्य होता है वो कार्य होगा ये सूत्र चीणीवत करता है जैसे सन बल घुनी आया सन बल घूनि सनि इवो सन पर रहते जो कार्य होता है ये सूत्र सनबत करता तो सन इव कार्य होता है सन्त से कोई हो गया अभ्यास में इसी प्रकार चिन्ह इव चिन्ह पर रहते जैसे कार्य होता है ये कार्य हो जाएगा चिन्ह प्रत्यय करेगा ये सूत्र सत तो चिन्ह नहीं करेगा चिन्ह पर रहते जो अंग कार्य हो जाए वो कार्य होगा चिन्ह इव अंग कार्यम व्यादि विकल्प से और वो अंग कार्य जो चिन्ह इव होगा तो उसके साथ साथ ये भी हो जाएगा सियादिशु भावकर्मु गम्यने हो ये तो भावकर्म हो तो सियादि भावकर्म में प्रयोग होगा तो सियादि नाम इडागमश्च सीच सिट तासी कितने उनको ईडागम भी हो जाएगा जिस पक्ष में चिन्हबद्ध भाव होगा उस पक्ष में ईट होगा चिन्हबद्ध भाव पक्ष या मिट चिन्हबद्ध भाव होने पर ईट होगा चिन्हबद्ध भाव नहीं होगा तो इस सूत्र से ईट नहीं होगा और ईट करने के लिए कोई सूत्र है ये आर्ध धातु सीट बोला दे चिन्हबद्ध भाव नहीं होगा तो सूत्र लगे आर्ध धातु सीट बोला दे लगेगा उसके लिए कोई आपत्ति नहीं इस सूत्र से ईट नहीं होगा जो धातु सेट है भू धातु सेठ है ना नहीं अभी भू धातु अजंत उसका रूप बनाएंगे तास में ताश पर भू अग्रता है भू अग्र ताश आने पर ताश को ईट प्राप्त है या नहीं किस सूत्र से आ धातु सीट बड़ा से ईट प्राप्त है अस्सी सूत्र से अजंत होने से ईट प्राप्त है या नहीं तास को ईट प्राप्त है अभी तास को इस सूत्र से भी ईट प्राप्त है धातु आर्धातु सीट बोला सूत्र से भी ईट प्राप्त है प्राप्त है तो ये आर्धातु सीट बोला दे बलादि हो तो ईट होगा बलादि नहीं तो नहीं होगा किंतु इस सूत्र से बलादि कहता है बलादि नहीं होने पर ही हो जाएगा तास प्रत्येक कभी बलादि नहीं हो ऐसा होगा क्या हम्म देखो विचार करो धातु का सीटी बोला दी से ईट हो गया तो बलादी रहेगा बला दिन नहीं रहा ईटा गम हो गया आजादी हो गया तो शेष सूत्र से ईट होगा प्राप्त हो गया होगा या हो नहीं हो जाएगा क्योंकि ये बलादिन नहीं कहता है आर्ध धातु का सीटी बोला से ईट कर दो तो भी ये सूत्र लग जाएगा फिर ईट करेगा क्योंकि सूत्र से पहले जो दिट हो गया सूत्र से यदि ईट हो गया तो अर्धात्व सीट बला लगेगा तो नित्य कौन हुआ ये सूत्र कृता कृत नित्य सनित्य अर्धात्व सीट बोला सूत्र से ईट करो तो भी सूत्र से होगा नहीं करो तो भी ईट हो जाएगा ये नित्य हुआ नित्य होने के कारण अर्धात्व सीट बोला को बात करके इससे ईट होगा इससे ईट हो जाओ जब हो गया तो अर्ध धात्व सीट बला सूत्र नहीं लगेगा सेठ धातु है दास आने के बाद दोनों प्राप्त है आर्ध धातु सीट प्राप्त है और शीर्ष सूत्र से भी ताश को ईट प्राप्त है अभी किस सूत्र से ईट करना है क्यों है ये नित्य हुआ नित्य होने का नहीं सूत्र से ईट हो जाएगा इस सूत्र से जब ईट कर देंगे तो आर्ध धातु सीट बोला प्राप्त है या नहीं किस पक्ष में जिस पक्ष में चिणबद्ध भाव होगा जिस पक्ष में चिणबद्ध भाव नहीं होगा उस पक्ष में ईट किस सूत्र से होगा ऐसी सूत्र से नहीं होगा चिन्हबद्ध तो वा नहीं होगा तो ईट नहीं इट भी नहीं होगा संयोग शिष्टान सहैव प्रवृति सहैव व निवृत्ति संयोग शिष्टान संयोग एक साथ जो शिष्ट उपदिष्ट है सह एव प्रवृत्ति प्रवृत्ति तो एक साथ होगा निवृत्ति होता एक साथ है एक साथ चिन्हबद्ध और दोनों दोनों कहा गया संयोग शिष्टान सहव प्रवृत्ति सहैव निवृत्ति सह एव प्रवृति स एव निवृति आया किसी में इसमें तो टिप्पणी में कहीं आया क्या नहीं है पुस्तक में होगा अच्छा चीनी बधवन से क्या होगा भू अगर इताश कुट हो गया चिनी बधवन से क्या होगा चिन्ह पर रहते अचुनती से वृद्धि हो जाएगा हो जाएगी भू को वृद्धि चीन नित पर वृद्धि होते हैं न नहीं अभी चीन पर नहीं होने पर भी भू को अचूणित से वृद्धि भू को वृद्धि होने से क्या होगी आओ ऐसे करो भाविता बन जाए क्या बनेगा भाविता आगे ताश के आगे आता है लूटा प्रथम से ये सब कार्य होता है समझे रहना भाभीता बनेगा भाविता बने गया देखो दिया है चिणबद्ध भाभा वृद्धि चिन्हव भाव पक्ष अये मिठ चिन्ह पक्ष मिठ हुआ अचिन्हवध भावन से वृद्धि के सूत्र से हैं? क्या अचुणी क्या बोलते चिन्हबद्ध भाव पर वृद्धि के सूत्र से अच्निति वृद्धि होने पर क्या रूप बनेगा भाभी था जिस पक्ष में चिन्हबद्ध नहीं होगा उस पक्ष में वृद्धि की सूत्र से होगी वृद्धि नहीं होगी ताश कुट होगा किस सूत्र से एट करने के बाद क्या सूत्र लगेगा सार्वज से गुना हो जाएगा गुण अबादेश होगा कि सूत्र से क्या रो बनेगा भाव्यता भाभीता भविता दो बन गया कौन सा रूप ठीक है दोनों भावीता भविता दोनों बन गया आगे इस प्रकार रूप बन जाएगा भाभीता भावीता रहो भाविता रहो भाभीता से भाभीतास्थ नहीं भाभीता से भाभीता साथे भाविता थी भाविता है भाविता सो है भावीता आतने बधे हैं अच्छा ये भाव आचे हाँ भाववाचे में नहीं बनेगा अनुभाविता बनेगा तो तीन बनेगा अभी अनु नहीं भाव वाचे है ना आगे अबे आएगा कानी में बता दिया था थोड़े समय था आकर के अनुभूयते अनुभूते अनु लगाएंगे तो सकर्मक होता है सकर्मक होने से बनता है भाविता अनुभाविता अनुभाविता अनुभावितारह, अनुभावितासे, रह अनु अनु इसे बनेगा अनु लगाएंगे तो केवल भाविता हो तो प्रथम पुरुष में भाविता द्विवचन क्या बनेगा मध्यम पुरुष में नहीं बने, एक ही भाविता कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे भाविता का वाक्य कैसे प्रयोग का? इसमें कर्ता कौन होगा त्वया तो मया तेना सर्वे भाभीता सब रहेंगे आगे भाभीता लूट लकार में तो या सर्वे भविता रह, सब काल को रहेंगे सर्वे भविताव रह, ही भाविता कर्तृवाच प्रेम करेंगे तो क्या होगा सर्वे भविता रविता तम भवितासी अहम भवितासमी काल को रहेंगे और उसका भाववाची करेंगे तो तो या भाविता तेन भाविता सर्वे भाविता।, भाविता भाविता भाविता। इसी प्रकार रिट प्रकार में सियासी सिया आ गया सिया उनसे चिन्ह होगा इटे होगा वृद्धि आवादेश भाविष्य भविष्य बने टीता तो तो तेरे हो जाएगा और जब चिन्ह वत नहीं होगा उस पक्ष में ईट होगा किस तरह से अर्ध तो बोला पर भूक वृद्धि के सूत्र से वृद्धि नहीं होगी गुण के सूत्र से हाँ तो क्या ऋ बनेगा भविष्य दिवस में नहीं बनिया एक ही बनेगा भाविष्य भविष्य कर्ता कैसे होगा कर्ता कौन है तो मया सर्वे ही भाविष्य होगा या भविष्य भावष्य भविष्य मैं भविष्य अहम भविष्या कर्तिभा और भाव कैसे होगा मया भविष्य थे तुम भविष्य तो से ये कर्तृवाची हो भावी कैसे होगा भविष्य से अथवा भविष्य से बनेगा ये हो गया लिट लोट लकार में। में क्या बना था भूयते लोट में आमे तो जाएगा क्या बनेगा भूयतां करता क्या होगा त्वया तो भूयताम सर्वे भूयताम कर्तृवाच कैसे होगा तौम, तौम के एम से क्या अहम बी ये जितने है भावा से करेंगे तो, तो भूयताम मैं भूयता भूयताम सर्वि भूयता सूयताम ये लोट हो गया लौंग में क्या होगा ऑटैग होगा किस सूत्र से और टित पता न टेरे हो जाएगा नहीं होगा क्यों नहीं टीत नहीं गीते है टीत नहीं कौन गीते है लौंग लकार तो क्या रूपये बनेगा अब तो आगे द्विवचन बनेगा अभूया तो हो गया विदले में क्या होगा रुपये लिखा है क्या हा? भू है से तत्तव्य सब होता है ना नहीं है करतव्य सब नहीं होता है सारा तो विदरी में सारा तो नहीं विदरे में सार्थ है ना नहीं तो सब नहीं होगा है प्राप्त नहीं है सब प्राप्त नहीं है प्राप्त है न नहीं अभी निश्चय नहीं होता है सब प्राप्त है ना नहीं, नहीं।, नहीं होगा या प्राप्त नहीं क्यों प्राप्त नहीं कर्त अर्थ हो तो सब होगा ये कर्त्यर्थ है क्या क्या अर्थ भाव तो क्या सूत्र लगेगा सार्वधात यको ये सूट होगा कि सूत्र से लिंग सूट लिंग सूट होगा सूट होगा सूट के सकार का लोप कैसे होगा लिंग अस्वोपन से लग जाएगा सारवा तो रहे क्या हाँ लोप हो जाएगा येगा भूय के आकार क्या पत्र से आदगुण हो जाए भू तो क्या बनेगा भूये तो किस में बना विधिलिंग में आशिलिंग में या सुट होगा ना नहीं यासूट होगा या सूट का अपवाद लिंग स्यूट स्यूट होगा भू अगर त तो, तु तो श्यूट होगा स्यूट के साकारोप के सूत्र से नहीं होगा क्यों नहीं होगा ऐप्रुत क्या बोलते सूत्र लिंग से लोपन से क्यों नहीं लगेगा हाँ ये कहा न सारा तो नहीं है सार्वत्व तो नहीं है क्यों नहीं है? अर्धातु हो गया तो भू तव को सिय हो गया स्यूट हो गया और क्या सूत्र प्राप्त है शूट तिथो तव को सर होता है और अभी स्यूट है स्यूट है ये सिय स्विच स्यूट सूत्र प्राप्त है नहीं आर्धातु है स्यूट है स्यूट को ईट आगम होगा और चिन्ह वध का होगा स्यूट के पहले सिय के पहले ई ईट और उच्चिन्हवन से भू को वृद्धि वृद्धिवन से क्या होगा भा भाऊ अगर इट आवादेश भावी शिष्ट क्या बने गया भावी शिष्ट किस पक्ष में चिन्हवद्ध पक्ष में जो चिन्हव नहीं होगा ईट होगा किस सूत्र से आशिलिंग में ईट होता है, है? आतंकबद्ध में होता है परसनब नहीं होता है या बड़ा दिन नहीं मिलता है क्यों यह बॉल में नहीं आता है, श्यूट बॉल में आएगा सकार हैं संदेह है, है? आ, तो क्या सकार बॉल में आता है हाँ तो रूप क्या मानेगा ईट आगम होगा किस तरह से और बुद्धि होगी गुणा होगा आशीन में गुणा होता है हैं कि नहीं हैं में दिखी थे पर्स नहीं कहता है यासुड शुट यहाँ शुट नहीं है अतो नहीं पता पश्चिम क्यों कहा असुट गीत तो होता है यहाँ शुट है क्या नहीं तो सारीत बोते या नहीं क्यों हाँ सार नहीं है क्यों तिंगश्री तो नहीं आधा नहीं। तो किस हुआ हाँ लिंगा श्री हा, तो कह रो बने गया भाभी शिष्ट दूसरा क्यारो बना भाभी शिष्ट दो बन किस लकार में अभी लूंग लकार भाव भावकर्मणो हो भाव लुंग लकार चिली लुंग के प्रार्थना होता है और चिली को सिंच होता है यह सिंच के स्थान पर यह सूत्र करेगा भावकर्मणो चिन्ह चिले चिन्ह सद भाव कर्म वाचनी त शब्द परे त तो शब्दे तो परे चिली को चिन्ह होगा भावकर्म वाचे त शब्द परे हो तो यहाँ तो है प्रथम प्रश्न बच होने में तह तो पर होने से ये भाव या कर्म वाचक है भाववाचक तपर तो हो चली को चिन्ह हो जाएगा चिन्ह होने पर क्या सूत्र होता है चिन्हो लुक आया पहले सूत्र इसमें चिन्हो लुक से तो लुक हो गया चिन्ह क्या क्या बचता है ई चकार चोटू नकार अन ईरा अट आगम के सूत्र से लुंगला अट भू अगरे ई ई नहीं चिलई को ईटा का नहीं भला नहीं क्या रहत, ची, क्या रहता ई अर्धा तो है ईटा का क्यों नहीं हुआ हाँ भू अग्रे ई अच्छी से वृद्धि है भू को उ है ना छिड़ है हाँ वृद्धि है और आवादे से क्या बना अभावी लुंग लकार अभावी अभावी के साथ कैसे प्रयोग होगा करता कौन है त्वया अभावी मया अभावी सर्वे अभावी और उ, इसका द्विवचन बनेगा नहीं, नहीं बनेगा आगे लिंग लकार में लिंग लकार में अट भू श्यत श्यसिच्यूट में श्य आएगा चिणब्द हो जाएगा ईट हो जाएगा चिणबद्ध पक्ष में वृद्धि आवादेश अभाविष्यत चिणब नहीं होगा तो ईट किसूत से तो क्या बनेगा अभविष्य तो अभाविष्य तो अभविष्य तो दो बन गया हो गया अभी पुस्तक बंद करो बंद किया जल्दी लेको भू धातु का जो बना अभी तक दस लक में रुको भू धातु का दस लक बन गया ना बा एक रुपए एक बने आगे देखो अकर्म को उपसर्गवसा सकर्मक भू धातु अकर्मक किंतु किन्दु उपसर्गवशा सकर्मक है सकर्म, तो सकर्म, के। सकर्म के कौन से अनुभूयते अनुभूयते अनुप्र को भू धातु का अनुपूर्वक भू धातु का कर्तरी बनेगा ऐ <गण> <है? गण> क्या बनेगा अनुभवती अहम अनुभवामी स अनुभवती तव अनुभवसी ऐसे होता है और उसके बाद कर्तरी तो बन गया था पहले अभी भाववाची में बनेगा कर्मणी बनेगा कर्मणी बनेगा क्योंकि अनुप्रवक भू धातु तो सकर्म को हो गया कर्मणि बनेगा तो प्रथम पुरुष में बनेगा मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष तीर्ण बनेगा कर्म का भी प्रथम पुरुष होता तम अनुभूयसे अहम अनुभू स अनुभुयते कर्ता कौन है स अनुभूयत में कर्ता कौन है नहीं ये कर्म है स अनुभूयत में प्रथमांत कर्म कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है प्रथमा स अनुभुयते कर्ता कौन है स कर्म कर्ता नहीं कर्म स अनुभूयत में कर्म कौन है स कर्ता कौन होगा कोई होगा त्वया मया तेना सर्वेर अनुभियते पुष्पम अनुभियते मया अनुभूयते त्वया अनुभूयते शर्वीर अनुभूयते स अनुभूयते पुष्प अनुभूयते एकम अनुभियते दो कहेंगे तो क्या होगा पुष्पे अनुभूयते कर्ता कितने कर्ता एक और दो औसत था बहुत होता है कर्म दो अनुभूय ते अनुभूयते कर्म कितने हैं तीन हैं बहुसन तीन से अधिक होगा अनुभूयते कितने पुष्प है तीन से तीन तीन से अधिक हो सकते हैं कर्ता कितने हैं एक हो सकता है तवया अनुभूयते मैं अनुभूयते पुष्पाणी तवया अनुभूयते मैं अनुभूयते सर्वे अनुभूय अनुभूयते कहेंगे तो एक पुष्प होगा कर्ता एक हो सता है अनुभूयते कर्ता एक हो सता है हाँ देखो एक कर्ता होने पर भी अनुभूयते कर्म एक होगा तो अनुभूयते बनेगा नहीं अनुभूयते देखो दे दिया अनुभयते आनंद चैत्रेन तवया मैं चुभूयते आनंद चैत्रण अनुभूते त्वया अनुभूयते मैं अनुभूयते अनुभवते कह कि आनंद आनंद एक वो चन में कर्म क्या है दो होना चाहिए केवल आनंद है सुख सुख दुखे अनुभुयेते, सुखम च दुखम च सुख दुखे अनुभुयेते, ते अनुभव होता है नहीं सुख दुख एक साथ नहीं आगे पीछे करते होते हैं अनुभूयते फलानी अनुभूंते पुष्पाणी अनुभूयते अनुभव करने वाले कितने हैं एक दो बहुत कोई भी हो सकता है त्वम देखो दे दिया त्वम अनुभूय से अहम अनुभू त्व अनुभूय से में इसका कर्तृवाच्य क्या बनेगा हाँ देखो अहम वाम तास्मे कर्म धेख कर्म तां कर्ति कर्ण करेंगे तां तां कर्के अहम कहें तो अनुभवामि स कहें तो अनुभवन्ति अवती सब प्रयोग हो जाएगा अनुभूयते अनुभूय लट लटकार हो गया अस अनुभूयते अनुभूते अनुभूयते आगे अनुभूयसे क्या धातु हे अनुप्रक भू धातु लिट में क्या बनेगा अनु अनुबुवे अनुभववाते भाते अनुभु भी बनेगा लुट में क्या बनेगा अनुभवी के बनेगा अनुभाविता अनुभविता दिवस भोचन बनेगा अनुभाविता अनुभाविता रह अनुभाविता रह आगे साथे अनुभाविता क्या बोलते हो अनु अनु छोड़ के बोलते हो क्या अनुभाविता अनुभविता भी बनेगा लीट में क्या बनेगा अनुभविष्य अनुभविष्य भविष्यते उत्तम पुरुष में क्या बनेगा भविष्य अनुभवी लोट में क्या बनेगा आगे बोलो अगे बोलोता लॉन्ग में क्या बनेगा <laughs> हम्म पहले ऑट होगा अनु के आगे हो जाएगा क्या बनेगा अनु आगे क्या बनेगा अन्न भूये ताम अन्वयंत आगे अन्न था अन्वे मध्यम पुर क्या बनेगा था भूय हाँ था, था, भुये था आन्वा, आन्वा भुये, आन्वा हाँ आगे अनुभू था अन लॉन्ग हो गया बिदरे में क्या बनेगा अनुभूय तो आगे अनुभू रन आगे में क्या बनेगा अनु सिवी शिष्ट अनुभवी भाभी सि बोलो अनुभवी दो अनुभवी सिद्धम अनुभवी सिद्धम अनुभवी सी लुंग लग क्या बनेगा क्या बनेगा हाँ दिवचन क्या बनेगा अनुभा है क्या अच्छा साताम अन्न भाभी आताम है अनुभागा चिन्ह नहीं हुआ चिन्ह केवल त में होता है अन्य साताम आगे अन्य भाभी सत आगे अन्य भावी अनुभावी अन्वभा था भावी वकन विभासे लिंगल करमी क्या बनेगा अनुभावी भावी क्या बनेगा रुब अन्वभावी इसका दूसरा रूप भी बनेगा भावी नहीं करेगा अनु भविष्य था अभी भूतातु से नीच करो कोई सूत्र है भूतातु से नीचे करने के लिए हे तुम अति च नीच करने से अचुणित वृद्धि से क्या बनेगा भावी भावी की धातु संज्ञा है किस सूत्र से भावी का धातु संज्ञा होने पर क्या रूप बनेगा करतीवाच में भा क्या बनेगा भाव अति परसनिपद बनेगा आत्मनिपद बनेगा निचस् कर्तृज्ञात्पति भी हो जाएगा ये तो हो गया कर्तृवाच्य अब ये भी इसका सकर्मक हो गया भाभी निचंत हो गया सकर्मक सकर्मक को। से भाव बनेगा कर्मणी बनेगा कर्मणी बनेगा भावी, बने बने बने भावी सार्वस्तिक यक त तो नी का लोपोजिटी क्यार बनेगा भाव्यते देखो दे दिया नीलोप किसूत्र से नीलोपते हाँ, क्या है भाभी आम किस सूत्र से होगा लेट लग रहा भाभी अगर आम है कैसे लग तो लगेगा सावधा तो गुणा हो जाएगा सार्वजात गुणा आदेश होगा ना नहीं मालूम सर्दा तो तत्व अयादेश को बात करेगा तो जाएगा इसलिए क्या सूत्र लगेगा अयामता नी को अयादेश करने की सूत्र है आया है पहले क्या सूत्र अयाधेशन से भावयाम क्या बनेगा भावयाम आमो से लुक हो जाएगा से क्रिया क्रियाप्रोज त्रिटी भावया क्या बनेगा <elaborate> चक्रे भूधातु प्रयोग करती क्या होगा भावयाबुवे क्या बनेगा आगे भावया दबू विवाया बबुवे और आज धातु प्रयोग करें तो भावया मासे बोले इसको भावया भाभा से भाभा मास दाभ से हाँ अब इसका लूट लक आने पर धातु क्या है भाभी लुटता पर चिणबीट होगा चिणबीट किस सूत्र से श्री जी चिन्ह होने पर अभी ईट जो चिन्ह करने वाले सूत्र देखो छ चार बासठ असिध बतत्रा भात सूत्र आया आभ्य कहाँ से लेकर कहाँ तक तो कोई बता सकते तो हो छ चार बाईस से लेकर के अंत तक पात्र ये अभ्य में आएगा इस सूत्र शेयर स्विच स्यूट आएगा अभ्य के कारण असिद्ध है ने रणनिटी उसके अंदर है ने रणिटी सूत्र लगाने के लिए जो जाएंगे शेयर स्विच सूट सूत्र का कार्य असिद्ध हो जाएगा असिद्ध होने से क्या हो गया जो ईट हुआ था ईट असिद्ध हो गया ईट असिद्ध हो जाए तो अट आधा तो पर मिलेगा देखो ताश को चीणबद्ध हुआ ईट हुआ ईट होने पर ताके आगे ईट था भाभी में नीचे ही नीचे किस सूत्र से हुआ था हेतु मतिच नीच का लोप होना चाहिए नेर और निटी किन्तु चिन्ह बद ईट हो गया ईट होने के बाद नी का लोप नहीं होना चाहिए किंतु जो नी ईट हुआ किस सूत्र से हुआ शिशिवृता शिशु वो असिध हो जाएगा असिद्ध होने के कारण नेर और निश नी का हो जाएगा लोपन से क्या रहेगा भाव इता, इता बन जाएगा अभ्यत्व न सिद्ध होता नीलोप हो गया किस पक्ष में भावीता रूपना चीर्णवदी में जो चीर्ण नहीं होगा भावी होगा किस तो से बोला दे ईट होने के बाद नीच का लोप हो जाएगा निरा नहीं होगा अभी न सिद्ध कहेंगे आर्धा तो सीट बोला दे का लोप नहीं होगा तो गुण अयादेश भावयिता क्या बनेगा भावयिता चिणबद्ध पक्ष में भावयिता भाव है या भाविता है और भाविता किस पक्ष में नुछ? जिस पक्ष पर चिणबद्ध नहीं हुआ तो भाविता भाविता दो बन गया इसका और बनेगा रूप ना एक ही रूप बनेगा ये सकर्म कर्मणी भाविता भावितारोह भावीता रो भाविता भावितारो भावी मध्यम पुरुष बनेगा उत्तम पुरुष पूरा बनेगा लीट लकार में क्या मानेगा चिन्ह बद पक्ष यदि होगा तो क्या मानेगा श्य ईट हुआ भाभी है भाभी में नी का लोक होगा क्या किस सूत्र से अनिट पर में है श्य चिन्ह बद ईट नहीं हुआ ईट हो गए तो अनिट रहेगा होने के कारण असिध हो जाएगा अभी असिध किस तरह से होगा असिध बदतरा भात किसके दृष्टि से कौन असिध होगा हो। नेर के दृष्टि से असिध होने से बन जाएगा भाविश्यते चिन्ह बद नहीं होगा तो भाभी अग्र श्याट होगा अर्धात्व बढ़ा दे गुण गुण भाविश्यते क्या मानेगा भावी सत बन जाएगा लोट में क्या बनेगा हाँ भाव्यताम भाव्यताम भाव्यताम भाव्यताम आगे भाव्य स्व लग में क्या बनेगा अभाव्य क्या धातु है भावी भू धातु से नीच हुआ करने के बाद किसे क्या बना रहे अभी अभाव्य क्या क्या बना किसे लकार में लंग लकार में किस शर्त बना रहे कर्मणी किस में कर्मणी लकारे अभाव्यत क्या बनेगा आगे रूप बोलो अभाव मृत राजो